बाल चौपाल बाल चौपाल सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारिया हेलो बच्चों सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूं मैं सुनीता आज मैं आपको सुनाऊंगी फुटबॉल किंग पेले की कहानी बच्चों क्या आप जानते हैं कि ब्राजील का एक गरीब लड़का जो किसी भी चीज से ज्यादा फुटबॉल से प्यार करता था दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टार कैसे बना फुटबॉल किंग पेले की सच्ची जीवन कहानी इस पुस्तक में पढ़े या आज हमारे कार्यक्रम में सुने खेल के इतिहास में एक हजार गोल करने वाले और एक जीवित कि बनने वाले वो पहले खिलाड़ी थे वो देखो नंबर दस की टी शर्ट वाला फुटबॉल खिलाड़ी बॉल को अपने जादुई पैरों से ऊपर नीचे और चारों तरफ कैसे नचाता है पहले एक चीते की तरह मैदान में दौड़ता है और फिर एक नृतकी की तरह ड्रिबलिंग करता है क्या पेले एक गेम में तीन गोल कर पाएगा क्या वो एक हैट्रिक कर पाएगा वो अपनी जांघों और टखनों से गेंद को रोकता है और इससे पहले कि गेंद जमीन को छुए वो उसे जोर की किक मारता है पेले और उनकी टीम ने एक बार फिर जीत हासिल की है भीड़ गाती है चिल्लाती है पेले पेले लेकिन पेले हमेशा इतना प्रसिद्ध नहीं था वो ब्राजील के ट्रेस कोरा शहर का एक साधारण लड़का था ब्राजील दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है पेले का परिवार बहुत गरीब था इसलिए वो कभी कभी परिवार की मदद के लिए बूट पॉलिश करता था या सैंडविच बेचता था हर शाम चाहे वो कितने ही थके हुए क्यों ना हो पेले और उसके पिता डोडिनो अपने शहर की गलियों में फुटबॉल खेलते थे ओह कभी कभी पहले गलती से किसी खिड़ की खिड़की तोड़ देता या फिर फुटबॉल किसी की बाढ़ पर जोर से जाके लगती थी जब पेले दस साल का था तो एक दिन जब घर आया तो उसने अपने पिता को रोते हुए देखा पापा आप इतने उदास क्यों हैं? उसने पूछा मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि ब्राजील विश्व कप हार गया ब्राजील में आज हर कोई दुखी है पेले ने वादा किया चिंता मत करो पापा एक दिन आपके लिए मैं विश्व कप जरूर जीतूंगा पीले को अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था पर उसके पास फुटबॉल के लिए पैसे नहीं थे इसलिए फुटबॉल की बजाय वो ग्रेपफ्रूट नाम के एक फल से फुटबॉल खेलते थे अगर उन्हें ग्रेपफ्रूट नहीं मिलता तो वो पुरानी जुराबों में अखबार भरकर उनसे फुटबॉल खेलते थे पेले और उसके दोस्तों ने मिलकर अपनी एक फुटबॉल टीम बना ली जब अन्य टीमों ने देखा की पेले और उसकी टीम के साथी जूते नहीं खरीद सकते थे तो उन्होंने उनका नाम बेयरफुट टीम रख दिया लेकिन बेयरफुट टीम लगातार फुटबॉल मैच जीतती रही एक दिन एक प्रसिद्ध ब्राजीलियन फुटबॉल खिलाड़ी ने पेले को प्रोफेशनल टीम में खेलने के लिए आमंत्रित किया 15 साल की उम्र में पेले सेंटोस सॉकर क्लब टीम में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बना कोच को लगा की पेले बहुत कमजोर है इसलिए कोच ने उसे खाने और अधिक खाने का आदेश दिया अपने जीवन में पहली बार पेले ने भरपेट खाना खाया जब वो सत्रह वर्ष का था तब पेले ने ब्राजील के लिए अपना पहला विश्व कप फाइनल खेला खेल वाले दिन पेले को पिता से किया अपना वादा याद आ गया पेले ने देखा कि उसका साथी बाबा के पास कोई नहीं है पेले ने गेंद किक करके उसे एक शानदार पास दिया और पेले की टीम मैच जीत गई ब्राजील पहली बार फुटबॉल का विश्व चैंपियन बना रेडियो पर यह खबर सुनकर पेले के पिता रो पड़े इस बार खुशी के आंसू थे इस बार वो बहुत खुश थे पेले ने ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के लिए दो और विश्व कप जीते पेले ने फुटबॉल खेलते हुए पूरी दुनिया का भ्रमण किया और वो जहाँ भी गए वहा लोगों ने उनकी प्रशंसा की उन्होंने राजाओं रानियों और राष्ट्रपतियों से मुलाकात की और हर जगह बच्चों और व्यस्कों के बीच फुटबॉल का प्यार फैलाया लेकिन एक और बात थी जो पेले करना चाहते थे किसी भी फुटबॉल खिलाड़ी ने कभी भी एक हजार गोल नहीं किए थे पेले ने नौ सौ गोल बनाए थे नवंबर में बारिश का दिन था और अस्सी प्रशंसक पेले का खेल देखने आए थे पेले गोल लाइन की तरफ ड्रिबल करते हुए गए और तभी प्रतिद्वंदी ने उन्हें ट्रिप किया पेनल्टी किक पेले ने गेंद को देखा पेले ने अपने प्रशंसकों को देखा पेले ने गोल कीपर की तरफ देखा लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिर क्या हुआ पेले ने किक मारी और अपना हजारवां गोल बनाया पेले फुटबॉल के किंग हैं और फुटबॉल को वो एक सुंदर खेल कहते हैं वो फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है पेले जिनका पूरा नाम एडसन डो नसिमेंटो है का जन्म 25 अक्टूबर 1940 को ट्रेस कोराकोस ब्राजील में हुआ था। अपने करियर के दौरान उन्होंने 1281 गोल किए और उन्नीस सौ और 1970 में ब्राजील के लिए तीन विश्व कप जीते आज भी ब्राजील के नाम सबसे अधिक विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड है पेले ने उन्नीस सौ पिछहत्तर तक न्यूयॉर्क कॉस्मोस के लिए अमेरिका में भी खेला पेले ने सॉकर के प्रति प्रेम जिसे फुटबॉल के नाम से भी जाना जाता है पूरी दुनिया में फैलाया अपनी सफलता के बावजूद पेले ये कभी नहीं भूले कि जब वो एक छोटे लड़के थे तो वो ट्रेस कोराकोस की गलियों में खाली पेट और अखबार की गेंद से फुटबॉल खेलते थे जब पेले उन्नीस में सेवन वृत हुए तो वो फुटबॉल के स्पोर्ट के लिए एक राजदूत बन गए उनका मानना था कि कोई बच्चा चाहे कितना भी गरीब या छोटा क्यों ना हो वो अपने सपनों को साकार कर सकता था उन्होंने कई बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाया आज दुनिया भर के बच्चे जब फुटबॉल को लेकर मैदान में दौड़ते हैं तो मानते है की वे खुद महान पेले हैं क्योंकि वे अपने सपनों को जीने के लिए फुटबॉल मैदान पर दौड़ते लात मारते और नृत्य करते हैं जैसे पेले ने किया था तो बच्चों ये थी कहानी विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल किंग पेले की आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल आपको ये कहानी कैसी लगी